私たちのこのビデオは、この時間の時間に、誰かのビジンを奪って、誰かのビジョンを奪って、誰かのビジョン・サマーズ・パーティーは、このビジョン・サマーズ・パーティーは、誰かのビジョン・サマーズ・パーティーは、ジョン・サマーズ・パーティーは、誰かのビジョーズ・パティーは、誰かのビジョン・サマーズ・ーティーは、誰かのビジョン・サーズ・パティーは、誰かジョサマーズ・ーティーは、誰ジョン・サマーズ・パーティーは、誰かのビジョン・サマズ・パティー कि दलित वोट बीजेपी को नहीं मिलते चाहिए। मिलने चाहिए क्योंकि दलित भी हिंदू है वगैरह वगैरह तो उसके कारण के ऊपर ये वीडियो बनाइए किसमें ऐसा है कि जो आरएसएस के वरिष्ठ नेता है एपेक्स उनके बहुत बार इस तरह के स्टेटमेंट आएं आप गूगल करना आप गूगल करोगे मिल जाएगा कि मोहन भागवत वाणाव्� सुदर्शन वगैरह तो आप गूगल करना हो तो उनके स्टेटमेंट में और हेगड़ेवार आरएसएस के पुराने गोवलकर तो उनको आपके स्टेटमेंट मिलेंगे उनका स्टेटमेंट है कि वाणव्यवस्था चालू रहनी चाहिए उसके बाद फिर बहुत सारा फिलोसोफी आता है जो वही जाने क्या है कि वाणव्यवस्था अलग है जाती व्यवस ジ ati Pratani Unichei, Lekin, Varna Vivastaunichei, Varnai, Samajati, Karmke Adarpeo Tata, Ojab, Arab, say, Hamlewe, Angreja, Uskivaja, say, Yesab, Jatihevo, Varna Vivastavo, Janma, Okanusar, Hunelagi.To pervo, Jo Pura, p i l o s o p h y Jo Muje Bilkul s a m a m n i a or m Samanem, time b i n b i k a r n a a t a जो पहला स्टेटमेंट उनका आता है कि वाणाव्यवस्था चालू रहती है, या वाणाव्यवस्था चालू रहनी चाहिए, तो अधिकतर दलित वो स्टेटमेंट आता है तो गाली देके उठके खड़े हो जाते हैं और फिर दुबारा वो आरएसएस की ओर देखते नहीं हैं। दलितों का बहुत स्पष्ट कहना है कि ये वाकयों में सुनना ह दलितों को मंदिरों में प्रवेश देना है और दलितों को पुजारी भी बनाना है। महात्मा सावरकर अपने अपने जीवन में अनेक दलितों को संस्कृत वगैरह पढ़ाया था, पुजारी बनने की ट्रेनिंग दी थी और अनेक दलितों को उन्होंने पुजारी की नौकरी दिलाई थी। तो जितने दलितों ने सावरकरजी को पढ़ा है, उनम वो सावरकर का समर्थन करते हैं, लेकिन आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं का जब ये स्टेटमेंट आता है कि वर्ण व्यवस्था चालू रहनी चाहिए, तो वो साफ बोलते हैं कि अब हमें आगे के पढ़ने, आगे के पैराग्राफ ना पढ़ने हैं, ना सुनने हैं। हमें आरएसएस से ये स्टेटमेंट दिया, इसलिए अब हमें आरएसएस की ओर द पंद्रह-बीस साल कार्य करता थे मेरे ख्याल से पंद्रह साल से ज़्यादा प्रचारक रह चुके हैं आरएसएस के अंदर तो अब उन्होंने इस तरह का कभी स्टेटमेंट नहीं दिया और मेरे ख्याल से वो इस बात को मानते भी नहीं हैं उन्होंने तो उन्होंने भी सावर करके इस बात को कि भाई दलितों को मंदिर के पुजारी बनाने � どのヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドいますヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッドヘッ 私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私はるを言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、私は何を言うかというと、 तो फिर काम उनको करना है। मैं उनको क्या काम सजेस्ट करूंगा? कि आप S M S से B J P के जो जिला अध्यक्ष, शहर, district head और R S S के जो district प्रभारी है, उनको आप S M S से order request जो भेजना है भेजो, request order जो शब्द यूज़ करना हो आप करो। उनको कहो कि भाई हमें वर्तमान सरसंचालक जो है मोन भागवत उनके मुहम्मद क्लियर स्टेटमेंट चाहिए कि वो वाणव्यवस्था के बारे में क्या करना चाहते हैं, वो वाणव्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, वाणव्यवस्था चालू रहनी चाहिए उनका स्टेटमेंट ब्लैक एंड व्हाइट में हमें चाहिए, यदि वो चुप रहेंगे तो फायदा कांग्रेस का है क्योंकि कांग्रेस तो वो हेगड़ेवा, के हेगड़े, हेगड़ेवा या गोवल करके या जो पुराने आर संसार से उनके स्टेटमेंट किसी जरोस्कोपी दलित को दे देगी। उनको और कोई प्रचार करने की जरूरी है, वो कॉपी दे दे कि देखो भैया आरएसएस के लोग तो ये कह रहे हैं कि वानव्यवस्था चालू रहनी तो यदि मैं आप नरेंद्र मोदी के भक्तों को कहूँगा कि यदि आप चाहते हो कि इस इलेक्शन में मई 2014 में आपको दलित वोट मिले, तो ball is in your court आपको काम करना है कि आप RSS के डिस्ट्रिक्ट और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट हड़को बोलो कि हमें मोहन भागवत जी के स्पष्ट व्यू चाहिए ये स्वाना व्यवस्था के बारे में もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言と、もう一度言うと、と、もうもう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言と、もう一度言うと、 अब सवाल आता है कि आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस तरह के स्टेटमेंट क्यों देते हैं? या मैं तो कहूंगा इस तरह का बकवास क्यों करते हैं कि वाण्य व्यवस्था चालू रहनी चाहिए? तो उसका रीजन ये है कि उनको जब शुरुआत के दिनों में फंडिंग लेनी थी, तो उन्होंने बड़े प्रमाण में फंड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 यही बातें सुनना चाहते हैं मतलब उनके डोनेशन लेने थे इसलिए उनको खुश करने के लिए उनको ईगो को प्रॉम्प्ट करने के लिए ईगो को फुलफिल करने के लिए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट देने शुरू किए ये मैं आपको 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि वार्ड व्यवस्था चालू रहनी चाहिए और उस स्टे� वो जंसंग छोड़ के चले गए जंसंग की और कभी देखा नहीं उन्होंने और वो आज बीजेपी की और कभी नहीं देख रहे और अब यदि आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुधर जाए और ओपनली स्टेटमेंट कहे जो कि महात्मा सावरकर जी ने कहा था कि वाणाव्यवस्था खत्म होनी चाहिए तो फिर दलित वापस बीजेपी की और आ सकते हैं है � わ pe, koi, dalit, guzjata, binabata, tokushni, utewanko, checking niutikoi, icard ni m a n t a j キ am, dalitetoma, marpita, ujagi, unconi gusne, ん ke, ウ wyadi, bolkejate, キ am, dalitetoris, mandirme, durshen, karneate, イ citaras, jagannat purika, mandiri, orisaka.Vape, vi ウ w, binabata, chaleja, or n i キ am solo game, dalitam, mandirme, a r ウスラキメンマンディルムコ、ローウイト、ポジャリネボーラジャネド、ポリサイギ、ラガヤト、ウスネポレ、マンディルゴ、ドト、エセケスメ どうしても、この時の congress は、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のリスチューンを見この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、この時のクリスチューンを見て、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 どうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうももどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどうもどう दलितों के फेवर में यानी कि वाणाव्यवस्था का संपूर्ण विरोध और मंदिर प्रवेश और जो भी सोशियल इस तरह के इश्यूज हैं उसमें प्रोएक्टिव एक्शन यानी कि पुजारी यदि रोकता है तो उसके सामने पुलिस केस करना यदि वो बाद में दूध दोता है तो उसको नौकरी से निकालवाने की कोशिश करना एक दो पुजारियों को नौकरी से निकालवाना भी बाद में वापस ले लो तीन चार महीने के बाद उनकी अकल ठीक आने आ जाता वो अलग बात है तो इस तरह की कोई एक्शन नहीं है तो अब यदि 2014 आज और 2014 के इलेक्शन में समय सिर्� कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि बड़ी संख्या में दलित बीजेपी को वोट करे वरना जो ट्रेंड पिछले 50-60 साल से चला आ रहा है कि अधिकतर दलित है वो बीजेपी को वोट नहीं करते मैं सोचता हूं वही ट्रेंड इस बार भी रिपीट होगा धन्यवाद